ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनो येन गतः था उत्तर भारत में मध्ययुग में दो भक्ति धाराएं प्रवाहित हुई थी एक राम की उपासना और दूसरी कृष्ण की उपासना पर आधारित थी अब तक हमने जिन संतों का विवेचन किया है वे सब राम उपासक थे श्री कृष्ण की उपासना से संबंधित आंदोलन निर्बारक नामक वैष्णव आचार्य के द्वारा तेरहवीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ लेकिन वल्लभाचार्य चौदह सौ से 1531 के आविर्भाव पर ही वह पंद्रहवीं सदी में बलवान और प्रभावशाली बना वल्लभ ने कृष्ण को परमेश्वर बताया उनका सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है क्योंकि उसमें जीव और परमात्मा को स्वरूपतः एक और अभिन्न माना गया है दोनों ही शुद्ध चित्त और सत स्वरूप हैं दोनों में अंतर यह है कि जीव में आनंद अंश रहता है, जबकि परमात्मा में वह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त रहता है। वल्लभ का कृष्ण केंद्रित धर्म उनके के बाद बड़ी शीघ्रता से भारत के पश्चिमी प्रदेशों में समाज के सभी स्तरों में विशेषकर व्यापारी और कृषकों में फैल गया आजकल वह गुजरात और राजस्थान का प्रमुख धर्म है जिन दो महान संतों ने कृष्ण भक्ति पर आधारित संप्रदायों को लोकप्रिय बनाया था तथा जो तुलसीदास के लगभग समकालीन थे वे हैं सूरदास चौदह सौ से पंद्रह सौ और मीराबाई पंद्रह सौ से 1614 इन दोनों में सूरदास को वल्लभाचार्य का शिष्य माना जाता है वे जन्मांत थे तथा उनके संबंधी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे वे एक कुटिया में अकेले रहने लगे तथा अपने नैसर्गिक अंतर प्रज्ञा की शक्ति से लोगों के भविष्य की पूर्व घोषणा करके अपनी आजीविका कमाने लगे उन्होंने किसी तरह संस्कृत भी सीख ली बाद में वे मथुरा के निकट श्री कृष्ण की भूमि वृद्ध चले गए और अपना अवशिष्ट जीवन वहीं बिताया वे महान त्यागी पुरुष थे तथा उनका सारा समय श्री कृष्ण की पूजा तथा उनका गुणगान करने में बीतता था उनके लगभग 8000 हजार हृदय भजनों का संकलन सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध है उसमें उनके हृदय की भगवान के लिए पिपासा उनके आंतरिक संघर्ष तथा उनकी अंतरंग आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन है ये सुंदर आनंददायक भजन उत्तर भारत में सर्वत्र गाए जाते हैं तथा तो कृष्ण उपासकों के लिए प्रेरणा के चिरंतन स्रोत हैं दूसरी संत मीराबाई है जो भारत की महिला संतों में सबसे अधिक विख्यात है तथा विश्व के श्रेष्ठतम रहस्यवादी संत साधकों में उनकी गणना की जा सकती है अनादिकाल से भारत में नारियों का स्वाभाविक स्थान घर के संरक्षण और एकांत में ही रहा है भारत के अधिकांश नारियों का आदर्श पौराणिक नारी चरित्र सीता सावित्री रही है जो आत्मत्याग धैर्य पति के प्रति एक भक्ति जैसे सद्गुणों की त्रतमूर्तियाँ थी पतिव्रता का यह आदर्श माता के आदर्श के साथ मिलकर और अधिक उदात्त हो गया है जैसा कि भगनी निवेदिता ने, ने कहा है कि माता के रूप में भारतीय नारी अपने पति की और रानी ही नहीं अभी तो अपने संतानों की उपार से देवी भी रही है लेकिन अन्य सब सामान्य नारियों के जीवन से नितांत भिन्न ऐसी कोई अभूतपूर्व चरित्र वाली महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों का बोझ उठाए बिना अपने आप को एकमात्र साधना और भगवत भक्ति में नियोजित किया इनमें से कुछ अपने आध्यात्मिक संघर्ष और अनुभूति विषयक स्तुतियों और भजनों को भावी के संपर्क स्वरूप छोड़ गई हैं। हम आंडाल अक्का महादेवी आदि कुछ महिला संतों की जीवनियों का विवेचन पहले ही कर चुके हैं इन सभी भक्तों में हम एक महत्वपूर्ण सामान्य बात यह पाते हैं कि वे जीव को चिरंतन वधु और परमात्मा को चिरंतन वर या स्वामी समझती थी लेकिन हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि इस संबंध का देश से कुछ भी लेना देना नहीं है अक्का महादेवी और मीरा की जीवनियों में बहुत सी समानताएं हैं लेकिन यदि अक्का एक बहती हुई धारा की तरह थी तो मीरा एक उपन्ती नदी के समान थी इन महान नारी संतों की जीवनियों से हमें यह महान शिक्षा मिलती है कि वे सभी पूर्ण त्याग और भगवत साक्षात्कार में नारियों के अधिकार और क्षमता से प्रदर्शित करती हैं अधिकांश संतों की तरह मीरा के विषय में भी बहुत सी किंवरदंतियाँ इकट्ठी हो गई है लेकिन यह निश्चित है कि वे राठौर वंश की एक राजपूत राजकन्या थी बारहवीं काल से हुए श्री कृष्ण के गिरिधर गोपाल रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त थी बड़ी होने पर उनका विवाह राणा फांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ लेकिन विवाह के कुछ समय बाद उनके पति का तथा उसके कुछ काल उपरांत उसके ससुर का देहांत हो गया उनके एक देवर राणा बने लौकिक पति के देहांत होने पर उन्होंने सती होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक पति श्रीकृष्ण के साथ प्याह थी युवती राजकन्या अपना समय अपने निजी मंदिर में प्रतिष्ठित श्रीकृष्ण के विरह के सम्मुख प्रार्थना करते गीत गाते और नृत्य कर विग्रह के सामने प्रार्थना करते गीत गाते और नृत्य करते बिताया करती थी इससे भक्त और साधु लोग आकृष्ट हो जाते थे और मीरा उनके संग में सुखी थी यह शादी घराने के लिए निंदा की बात थी और राणा ने मीरा को समझाने और उत्पीड़ित करने के अनेक उपाय किए ताकि वह अपना आध्यात्मिक पागलपन त्याग दे अंत में कष्ट सहने में असमर्थ हो मीरा ने चितौड़ त्याग दिया और वह अपने पिता के घर चली गई वहां से वे तीर्थ को निकली वृंदावन मथुरा आदि अनेक स्थानों की यात्रा करने तथा अनेक प्रसिद्ध संतों का सत्संग करने के बाद अंत में वे द्वारिका में रहने लगी ऐसा कहा जाता है कि अंत में मीरा द्वारिका के रणछोड़ जी के मंदिर में श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गई भगवान ने मीरा को भक्ति के संदेश के प्रसार के लिए यंत्र बनाया था उन्होंने जिस भक्ति का उपदेश दिया वह उच्चतम कोटि की थी उसका अर्थ था अति मानवीय त्याग भगवान के लिए आगम प्रेम और उनके प्रति पूर्ण समर्पण निज महान धरोहर अपने पीछे छोड़ गई है केवल बिरले ही कुछ लोग उनका अनुसरण अनुकरण कर सकते हैं अपनी साधना के संबंध में वे कहती हैं आंखों के जल से सीझ सीझ कर प्रेम बेल को बड़ा किया है उस पर जब पुष्प लगेगा तो प्रभु भ्रमर बनकर आएंगे मीरा कहती है मैंने नाम जप और शास्त्रों के सार को पकड़े रह महान रहस्य का पता लगाया है मैं अपने पासना के पास आशुओं और प्रार्थना के द्वारा हूँ उनका समग्र जीवन भगवान रूपी सागर की ओर दौड़ रही बाढ़ से फंती प्रेम की नदी के समान था पूर्ण आत्मसमर्पण में आध्यात्मिक जीवन की चरम निष्पत्ति होती है और इसकी साधना वे ही कर सकते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में महान प्रगति की हो तो फिर प्रारंभिक साधकों के लिए मीरा का क्या संदेश है उन्होंने अपनी कुछ कविताओं में बहुत से उपयोगी सुझाव दिए हैं इनमें से साधन करना चाहिए मनवा भजन करना चाहिए से प्रारंभ होने वाला भजन सर्वाधिक प्रसिद्ध है यही भगवान को प्रेम करना तथा तो उन्हीं लिए जीना आध्यात्मिक जीवन की सार बात है बाह्य वस्तुएं अवस्तिया अनुष्ठान गौड़ है ताने के लहजे में महान कवि संत पूजती हैं जो नितया हरिपा जाइ तो जल जीवा रिपात कायी फलमूल खाई हरिपा जायी चामड़ बानर रीगत काई तुलसी बिरवा पूज्या मिले यदि तो हूँ तुलसी बन पूजु माई पाथर पूज्या हरी पा जाई तो डूगर ने पूजू जाई जो दूध पिया हरि मिले कदे तो गो बात काई तब फिर हरी कैसे प्राप्त हो मेरा कहती है बिना प्रेम नहीं मिले नंदलाला हमें सदा इस महान संत के इस संदेश को याद रखना चाहिए हमें साधना करनी होगी हमें ईश्वर गुणगान करना होगा यह सब तीव्र प्रेम और भक्ति के साथ करना होगा पूर्वोल्लिखित संतों के अतिरिक्त भी उत्तर भारत में मध्ययुग में बहुत से संत हुए हैं इन में से कुछ मुसलमान थे जो सूफी कहलाते थे भारतीय सूखियों में सिंध के शाह लतीफ दारा शिकोह बादशाह शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र और दिल्ली के यारी साहब प्रसिद्ध हैं उन दिनों बहुत से हिंदू मुसलमानों को अपना गुरु बनाते थे तथा तो बहुत से मुसलमान संतों के हिंदू गुरु हुआ करते थे इस प्रकार सूफी धर्म और हिंदू योग पद्धति के सम्मिश्रण से उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे संप्रदाय पैदा हुए जो जाति प्रथा और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे तथा शास्त्राध्ययन के बदले चित्त शुद्धि और साधना को अधिक महत्व देते थे वे सभी भगवत प्रेम और गुरु के प्रति श्रद्धा को अनिवार्य मानते थे